देवी भागवत नवम स्क स्वाहा तथा स्वधा देवी के ध्यान पूजा विधान तथा स्तोत्रों का वर्णन बोने इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया यह सबके लिए तुष्टिकारक है पुनः क्या सुनना चाहते हो नारद जी ने कहा वेद वेताओं में श्रेष्ठ महामुने अब मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान ध्यान और स्त्रोत्र सुनना चाहता हूँ यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं ब्राह्मण देवी स्वधा का ध्यान स्तवन मंगल में है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्नपूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए जो बुद्धि का अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की उपासना न करके श्राद्ध करता है उसके श्राद्ध और तर्पण सफल नहीं होते ये भगवती सदा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है ये सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती है पितर सदा इनकी पूजा करते हैं इन्हीं की कृपा से श्राद्धों का फल मिलता है ऐसी इन देवी की मैं उपासना करता हूँ इस प्रकार ध्यान करके शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए तदनंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए महा मुनि ओम ह्री श्रीम क्लिम स्वधा देव्य स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करें ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद अब स्तोत्र सुनो वह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था भगवान नारायण कहते हैं नारद स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायु समझा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ को के फल का अधिकारी हो जाता है स्वधा स्वधा स्वधा यदि इस प्रकार तीन बार इनका स्मरण किया जाए तो श्राद्ध बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह श्राद्ध का फल पा लेता है इसमें संशय नहीं है जो मानव स्वधा स्वधा स्वधा इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे पुत्रों तथा सदगुणों से संपन्न विनीत पतिव्रता प्रिय पत्नी प्राप्त होती है देवी तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपणी हो तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं सुब्रते तुम्हारा विग्रह नित्य सत्य और पुण्यमय है तुम सृष्टि के समय में प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव भी हो जाता है तुम प्राण स्वरूपा स्वस्थि स्वाहा स्वभा एवं दक्षिणामयी देवी को नमस्कार है चारों वेदों द्वारा कर्मफल को संपन्न करने के लिए तुम निरूपित हुई हो कर्मों की पूर्ति के लिए ही ईश्वर ने तुम्हारे ये चार रूप बनाए हैं सुधा स्वधा स्वेद्यम दिस नर प्रता सल साध्वी पुत्रगुणावता पत्रि प्राण तोल्याजीव निपिणी श्राद्धाधिष्ठा त्रिदेव च श्राद्धादीना फल प्रदा नि सत्यूपासी पुण्यूपा सुव्रते आतीरो भाव सृष्टौ चलिए तव ओं स्वस्तिश नम स्वाहां दक्षिणा तथा निरूताता चतुर्वेद प्रशस्ता कर्मिण पुनः विनिर्मिताः इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा ब्रह्मा जी अपनी सभा में में विराजमान हो गए इतने सहता उनके सामने प्रकट हो गई तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए वे आनंद से विफल हो गए यही भगवती स्वल का पुनीत स्तोत्र है जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्त्रोत्र का श्रवण करता है उसने मानव संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं